नमस्कार मैं हूं किरण मनी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में कुछ ख़ास मेहमानों को बुलाते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ किरण मणि जी हैं जो गूगल इंटरनेट की दुनिया में विशेष रूप से अपनी सेवा दे रहे हैं तो आप सभी से रूबरू होंगे तो आप सभी की तरफ से किरण मणि जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हाइयों बहनों ओम शांति मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आपने मुझे बुलाया और गूगल दुनिया में इन्फॉर्मेशन के लिए तो जाना जाता है पर जो अंदर का इन्फॉर्मेशन है वो गूगल नहीं दे पाएगा इसीलिए हम यहाँ पे गूगल से ज्ञान लेने आते हैं और इसी ज्ञान से गूगल और बाकी दुनिया के सर कंपनियाँ चलती हैं किरण मनी जी आपको पहली बार हमारे सभी अबरोड और राजस्थान गुजरात और इंटरनेट के माध्यम से जो भी रेडियो को सुन रहे हैं वो पहली बार आपकी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जरूर दें परिवार बोले तो हमारे पूरे भाई बहन ब्रह्मा कुमारी इसके हमारे परिवार ही हैं पर क्लोज परिवार हमारी बीवी हैं और दो बच्चे हैं जो छः साल की एक बड़ी बेटी है और छोटी बेटी तीन साल की है और वो काम और इसके बीच में उन्हीं के बीच में हमारा पूरा टाइम और आनंद मिलता जाता है हमारे माता पिता हैं जो केरल में रहते हैं और हमारी वाइफ के माता पिता मुंबई में रहते हैं तो यही हमारी फैमिली है <laughs> जी हाँ छोटी सी प्यारी सी दुनिया है बहुत ही अच्छा लगा आपका जो भाव है आप परिवार के साथ समय बिताते हैं और खुश रहते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि आजकल जो इंटरनेट की बात होती है आ, बहुत सारे युवा साथी हमारे जो है करियर को लेकर भी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आज ऐसा समय है कि बहुत सारे विकल्प है मल्टीपल विकल्प है लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन है तो वो क्यों ऐसा हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा आप अपना भाव बताइए देखिए अगर आप आज के जब लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं आप ऐसे देखें अगर पुराने ज़माने में लेके तो व्यापार से शुरू हुआ था सारे नौकरियां पहले ये होता था कि कोई टेलर का काम करता है कोई किसान है तो वो दोनों अपने व्यापार के जो भी बनाते हैं उसको अपने बाज़ बीच में बांट कर लेते बांटते थे उसमें से फिर आए हम एक ज़माने में जहाँ पर लोग बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में काम करना शुरू किया क्योंकि छोटे व्यापार से हमारे इच्छाएं पूरी नहीं हो पाईं तो हमने बड़े बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया बड़े बड़े दफ्तरें बनने लग गई उसके बाद हम इंडिया में जानते हैं हमारी कंट्री मजानी मानी है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के वजह से और ये एक तीसरा वेव आया जहाँ पर पढ़ाई और ज्ञान के वजह से लोगों को नौकरियां मिलना शुरू हो गया तो ये बात कन्फ्यूजन की नहीं है अभी अगर आप देखें तो आप इस किसी भी फील्ड पे अगर आप आप अपना पैसे बनाने का एक जो तरीका है वो आप अपना सकते हैं पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इन सब में हमें ये ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है दुनिया में पैसे कमाने के रास्ते बहुत बढ़ चुके हैं जब आप तीस साल चालीस साल पहले की देखेंगे तो लोग या तो बैंक में एक नौकरी मिलनी चाहिए या तो आप डॉक्टर बनो और उस टाइम पे कठिनाइयाँ बहुत होती थी पर आज के लिए आज के ज़माने में अगर आप में काबिलियत है अगर आप काम कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ गए हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें देखना है या हमारे अंदर के जो एंग्जाइटीज़ हैं जो हमें जो फीयर्स होते हैं उसे मैनेज करना आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ऑपरचुनिटीज़ की कमी नहीं है पर ऑपरचुनिटीज़ के साथ हमारे अंदर के हमारे जितने आकांक्षा हैं उसके साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम उस आकांक्षा के वजह से हम फीयर ना जुड़ाएँ हम एंग्जाइटी ना जुड़ाएँ बिकॉज़ उससे फिर काम नहीं होता है काम एक्चुअली रुक जाता है किरण मनी जी बहुत ही अच्छी बातों को आपने बताया आशा करता तो हूँ हमारे युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सही बात है कि आज हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप घर बैठे भी पैसा कमा सकते हैं लेकिन बात वही आती है कि आप अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने अंदर के डर अपने अंदर की जो इच्छाएँ हैं आकांक्षाएँ हैं उनको भी मैनेज करना आना चाहिए जब हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे तो बाकी लाइफ आपका सेटल हो जाता है थैंक यू किरण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी जो लिसनर्स हैं उन सभी के लिए एक मैसेज आप भी काफ़ी समय से जो है ब्रह्मा कुमारी कोर्स है उसको सुना है समझा है और कुछ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है हाउ आर यू एन्जॉइंग दिस मेडिटेशन और ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के साथ जुड़कर आपको कैसा लग रहा है मैंने मेरे भाइयों बहनों को यही बोलूँगा किसी को भाई या बहन बुलाने में जो आनंद मिलता है जिसमें से आपको लगता है कि दुनिया में आपका परिवार चार जन या छह जन का नहीं है वो आनंद हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं जबी भी हम मधुबन आते हैं जबी भी हम ब्रह्म कुमारी इसके कोई सेंटर में जाते हैं हमें वो फीलिंग से बहुत बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है कि अगर किसी भी मोमेंट में पर आप, आप थोड़ा सा लो फ्रील करते हैं आप ये जान सकते हैं कि दुनिया में आपके बहुत भाई और बहन हैं जो आपके बिना बोले आपको उस मोमेंट से चुटकी से बाहर निकाल सकते हैं वो मैं समझता हूँ कि पिछले सात आठ साल्स में मेरा सबसे आनंद वाला एक ऑपरचुनिटी मुझे बाबा के वजह से मिला और उस मैं सभी जो सुन रहे हैं उनको यही बोलूँगा कि इसका आप पूरा लाभ उठाएं क्योंकि आप ये समझें इस दुनिया में हम अकेले नहीं हैं जब हम सबके साथ जीते हैं जब सबके साथ अपनी खुशियाँ बांटते हैं और अपनी दुख भी बांटते हैं तब जिंदगी का जो जो खुशबू होती है वो ज़्यादा बढ़ती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि जीवन में जब भी हम मुश्किल में आते हैं या फिर हम अपने छोटे परिवार को देखते हैं तो चीजें बहुत मुश्किल वाली लगती हैं लेकिन जब हम किसी ऐसे बड़े परिवार के साथ जुड़ जाते हैं उस परम सत्ता के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है तो खुशी का मीटर हमारा नेचुरली बढ़ता है तो वही किरण जी अनुभव कर रहे हैं और आप सभी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी इस खुशी को जो है पाए ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से जुड़े और इस बड़े परिवार से जुड़ कुछ मेडिटेशन की जो टेक्निक्स है उसे थोड़ा समय लगता है सीखने में सीख आप अपना जीवन को अच्छा बनाएं किरण तो थैंक यू सो मच हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते हम वहां गनी करते चलो सबका भला जीवन के जीने किए है कला करते चलो सबका भला जीवन के जीने की किए है कला करते चलो सबका भला जीवन के जीने की किए है कला स्वा करो पुण्य करो पर मा करो दिल से प्रभु को प्रेम करो योगी बनो पुरुषार्थ करो इसके बिना जीवन क्या है वाला जीवन के जीने ये है कला इसके बिना जीवन क्या है भला जीवन के जीने की ये है कला करते चलो मोल है कर भला तो होगा भला जीवन के जीने किए हैं कला कर भला तो होगा बला जीवन के जीने किए है कला भला जीवन के जीने किए हैं कला करते